साथ जब से तुम्हारा नहीं है चांद के साथ जैसे तारा नहीं है इश्क़ करना है तो सोच लेना इश्क़ करना है तो सोच लेना इस नदी का किनारा नहीं है आपकी थकान को जगी की खुराक रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट और गीतों का सरगम इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का दिल से स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में हम नए दो कवियत्रियों को सुनेंगे खास करके डॉक्टर प्रियंका सोनीप्रीत और रजनी सिंह जी को सबसे पहले शो की शुरुआत हम डॉक्टर प्रियंका सोनी जी से करें नवल वर्मा जी प्रियंका सोनी जी का स्वागत करें हमारे साथ लाइन आरोप है हेलो प्रियंका जी हाँ जी आपका कर स्वागत करता हूँ धन्यवाद आपने इतनी हमें इज्जत दी और साथ में मधुबन रेडियो के द्वारा गीतों का जो कार्यक्रम आप पेश करते हैं उसके लिए संपूर्ण भारत से आपने जो कवियों को कवियत्रियों को यहाँ पर आमंत्रित करके काव्य गोष्ठी का आयोजन करते हैं बहुत ही हमारी शुभकामनाएं है की मधुबन के द्वारा सभी कवियों को आगे चल के उनको एक मार्ग मिलेगा और ये सारा ये रेडियो मधुबन को जाएगा क्या बात आप इस काब्य में शामिल हुई ना इसका श्रेय आपको ही जाता है क्योंकि आपने <laughs> प्रेरणा दी थी मुझको <laughs> वर्मा जी जी प्रेरणा देना तो ठीक है लेकिन आपने जो एक ये मधुबन के द्वारा एक नया प्रयोजन किया है जी वो अपने आप में बहुत काबिल तारीफ है <laughs> क्या बात है ये तो साहब लोग मिलते गए कारवा चलता गया बीच में ये। बिल्कुल बिलकुल बिल्कुल, बिल्कुल। <laughs> अकेला चलना तो बहुत मुश्किल होता है और जब कारवा बनता है और वो भी कारवा जो है एक साहित्यकारों का है कवियों का है जी। तो मंजिल पे पहुंचने के तो वक्त नहीं लगता हस्ते गुनगुनाते खिलखिलाते मस्ती करते हुए हम सभी अपनी मंजिल पे बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे और वो दिन भी दूर नहीं है कि रेडियो मधुबन के द्वारा पूरे भारत भर के ही नहीं अपितु विश्व भर के कवियों को हम यहाँ इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे वाँ वाँ। एक छत के नीचे बहुत अच्छी बात और पूरे भारत में इसका रिले करेंगे हम और वो दिन भी दूर नहीं है कि घर घर में रेडियो मधुबन की गूंज होगी हर दिल में मधुबन ही मधुबन की महक होगी और दोस्तों दिवाली हम भारतीयों का हमारी भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है जी ये सिर्फ दीपावली कहने की नहीं है जी कि दीप जलाए खुशियां मनाए इतना ही नहीं है दीपावली दिवाली दीपों के त्योहार के साथ साथ अपने मन में हर एक अंधकार को दूर करने के लिए एक छोटी सी लॉ भी बहुत जरूरी है कि हम जलाएं और अपने मन के अंधकार को और हमारे देश हमारे समाज में फैले के अंधकार को आतंकवादियों के अंधकार को हादसों के अंधकार को गरीबी के अंधकार को लाचारी के बेबसी के अंधकार को साथ ही स्त्री कन्या भ्रूण के अंधकार को नारी पे होने वाले अत्याचारों के अंधकार को और हर उस अंधकार को दूर करने के प्रयास को दिवाली कहा जा सकता है जो कि एक मानव जिंदगी से जुड़ा हुआ है दोस्तों ये अंधकार हमारे अंदर का अंधकार है इसको दूर करने का प्रयास कोई बाहर वाला व्यक्ति नहीं करेगा हमें स्वयं ही करना होगा हमारे दिल के अंदर की जोत जलेगी वैसे तो दोस्तों एक तीली पूरे जंगल को जला देती है संसार को जला देती है लेकिन वही तीली पिए का काम करके हमें घर घर में उजाला रोशन करने के लिए भी बहुत काम आती है बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी आपने बहुत ही अच्छी बात दिवाली के उपलक्ष में बताई और हम चाहते हैं कि अपने इस काव्य और गीतों का इस सरगम में आप एक बहुत ही अच्छी रचना जो है सुंदर रचना आपसे चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के शुरुआत में बिल्कुल सर मैं चंद पंक्तियों से शुरुआत करती हूं कि चंद शब्दों को आकार देकर चंद शब्दों को आकार देकर रंग तो दिया कोरे कागज को चंद शब्दों को आकार देकर रंग तो दिया कोरे कागज को दिल में सजे हैं रंगोली से जज्बात दिल में सजे हैं रंगोली से जज्बात कैसे रोकूं मोहब्बत के आगाज कैसे रोकूं मोहब्बत के आगाज को दोस्तों एक छोटी सी कविता है जिसका नाम है रंगोली कविता खास दीपावली पड़ा है आपके सामने पेश कर रही हूँ और लिखने का प्रयास किया है जो भी है आप स्वीकार कीजिए की सांत ढले मैंने आंगन दीपा लीपेश चौबारे सांझले मैंने आंगन दीपा दीपेश् चौबारे मुख्य द्वार रंगोली सजाई साजन आने वाले मुख्य द्वार रंगोली सजाई साजन आने वाले सजी सवरी दुल्हन जैसी में बाट निहारो उनकी रे सजी सवरी दुल्हन जैसी मैं बाट निहारो उनकी रे जिस पथ से आएंगे साजन दीप माला सजाई रे इस पथ ऐसी आएंगे सहजन दीप माला सजाई रे बेचेनी मोरी भरती जावे कोई तो लावे संदेशा रे बेचेनी मोरी भरती जावे कोई तो लावे संदेशा रे फूल भई क्या मोसे अब तक तुम आए रे अब तक तुम आए रे मन मंदिर में मूर्तोरी रात दिना में पूजू रे मन मंदिर में मूरत तोरी रात दिना में पूजू रे ओ मोरे श्याम पिया जल्दी आके स्वीकारो पूजा रे ओ मोरे श्याम पिया जल्दी आके स्वीकारो पूजा रे तुमसे मिलन की आस में धीरज छूटा जाए रे तुमसे मिलन की आस में धीरज छूटा जाए रे आके मिलन का दो संदेशा आके मिलन का दो संदेशा सांस की डोरी खिंचती जाए रे सांस की डोरी खिंचती जाए रे प्रतिपल बढ़ती जाए बेचैनी पतिपल बढ़ती जाए बेचैनी धकती हृदय में ज्वाला रे धदकती हृदय में ज्वाला रे जगमग दीपों के संग संग मावस की रात बीती जाए रे जगमग दीपों के संग संग मावस की रात बीती जाए रे हाथ पकड़कर एक दूजे का जगमे करे उजियारा रे हाथ पकड़कर एक दूजे का जगमे करे उजियारा रे प्रेम प्यार अमर हो तेरा मेरा प्रेम प्यार अमर हो तेरा मेरा हर जन्म में हमको मिलना रे हर जन्म में हमको मिलना रे सा मैंने आंगन लीपा दीपे हैं चौबारे रे दोस्तों अभी आपने कविता जो मन की भावनाओं को दीपो और रंगोली के संग जोड़ने का प्रयास किया बहुत खूब आपने बहुत ही अच्छी बात बताई जी हाँ हमारे साथ अभी डॉक्टर प्रियंका सोनी जी थे जो काफी अच्छी रचना है साथ रखी और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं यहाँ पर सुनते एक छोटा सा गीत आप सभी के लिए और फिर आगे हम सुनेंगे कुछ नई रचनाएं आप सुन रहे हैं ब्रह्मा का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्करो तो का सागर है तू प्यार का सागर है तेरी एक भटक रहा है मन भटक रहा है उदास हम तू प्यार का सागर है तू प्यार का सागर है तू प्यार, प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम तेरी जो दिया तूने ने लौटा जो दिया तूने चले जाएंगे गा से हम चले जाएंगे से हम तू प्यार का सागर है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 चले जाएंगे जाएंगे से से हम चले जाएंगे जहां से हम तू प्यार का सागर नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मत वन नाइनटी पॉइंट फोर एफ काव्य और गीतों का इस सरगम में हमने अभी डॉक्टर प्रियंका सोनी प्रीत जी को सुना रंगोली पर कुछ लाइनें हमारे सामने रखी नवल वर्मा जी कि मैं तो उनकी कविता में डूब गया था क्या बात है वैसे ही वो साहित्य गंगा की मेन पर्सन हैं और मंदाकिनी जो निकाली है उससे बता रही थी कि सारे कवियों को बहुत लाभ हुआ है उनका जीवन भी सार्थक हो रहा है। क्या बात है बड़ी अच्छी जो है रमेश जी आपने ये जो कल्पना की है रेडियो मधुबन में गीत और कविताओं का संगम करने की बहुत ही काबिले तारीख है नवल वर्मा जी क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी लोगों का इसमें जो सहयोग है शब्दों का अपने काव्य और गीत गजल इनका सहयोग रहे इसलिए हम चाहते हैं कि आप अभी एक अपना रचना अच्छी तरह से रखें हमारे सामने बहुत ही सुंदर उमदा रचना आप करते ही है बीच में आपके दो तीन जो देशभक्ति की रचना थी वो काबिल तारीफ थी और हम चाहते है की ममता समता मानवता का हर मन में पुष्प खिलाएंगे हम इन्ही शब्दों के साथ आपका स्वागत है दीपावली त्योहार है दीपों का दीपावली त्योहार है दीपों का अनमोल मोती लुटा रही उन उनपो का अनमोल मोती लुटा रही उन उनपो का पुलिस सुरक्षा दे रही उन जीपों का पुलिस सुरक्षा में जो जीपें मेहनत कर रही हैं तो उन जीपों का भी हम स्वागत कर रहे हैं अपनी गरिमा में शांत बैठे हैं उन महादीपों का अपनी गरिमा में जो शांत बैठे जो शांत बैठे हैं उन महादीपों का क्या बात है उन महादीपों का और शिव ने आत्मा की ज्योत जगाई हमारे अज्ञान के अतीतों का क्या बात है शून्य आकर ज्योति जगाई हमारे आत्मा की अज्ञान के अतीतों का हमारे जो अंदर अज्ञान अच्छा, का अति हो गया ज्ञान का अति हो गया उसका हाँ उसके लिए उन्होंने आत्मा की ज्योत जगाई।, जगाई क्या बात है दोस्तों हम सभी सभी वर्गो के लोगों को दिवाली की शुभकामना देते हैं रेडियो मधुबन के द्वारा <laughs> क्या बात बहुत खुद तो बहुत ही सुंदर भावों का एक पुष्प जो है नवल वर्मा ने हमारे सामने रखा दीपावली के उपलक्ष्य में और उनका एक प्रयास है कि नैतिकता के रास्ते चलकर हम धन वैभव यश पाएंगे <laughs> बहुत धन यस वैभव आएंगे वो भी नैतिकता के रास्ते पे चल कर क्यूँकी अनैतिकता से कमाया हुआ जो धन है या वैभव है वो हमें ऊपर नहीं बल्कि नीचे ही ले जाता है किसी ने खूब कहा है कि लोग जो है तिजोरियां तो इकट्ठी करते हैं और किसी ने ये भी कहा है कि कम कमाना अपने लिए और ज्यादा कमाना चोरों के लिए क्या बात इसलिए हमें हमेशा ही नैतिकता के आधार पर धन वैभव और यश कमाना चाहिए जो सदा आपके साथ चलता भी रहता है और आप उससे खुश भी रहते हैं तो इन्हीं शब्दों के साथ आगे बढ़ते हुए हम एक और कवि यात्री ऐसी आपको मिलाएंगे आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुमा नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो सभी चार दिन की है ये रियासे ये बाजार मुझे उस फकीर की शान दे के जमाना जिसकी मिसाल दे के जमाना जिसकी मिसाल दे हो मेरी सुबह तेरे सलाम से मेरी शाम है तेरे नाम से तेरे दर को छोड़ के जाऊ में ये ख्याल दिल से निकाल दे ए ख्याल दिल से निकाल दे हो जी चाहे तो शीशा बन जा जी चाहे पैमाना बन जा जी चाहे तो शीशा बन जा जी चाहे पैमाना बन जा शीशा पैमा मैं बन जा मैं खाना बन जा मैं बनकर मैं खाना बनकर मस्ती का अफसाना बन जा मस्ती का अफसाना बनकर हस्ती बेगाना बन जा हस्ती से बेगाना होना मस्ती का अफसाना बनना इस होने से इस बनने से अच्छा है दीवाना बंजार इस होने से ने से अच्छा है दीवाना बन जा दीवाना बन जाने से दीवाना होना अच्छा है दीवाना होने से अच्छा खाके दर जाना ना बन जा खाके जाना ना क्या है अहले दिल की आख का सुरमा शाम के दिल की ठंडक बंजा नूरे दिल परवा अपनी आग में खुद जल जाए तू ऐसा परवाना बन जा तू ऐसा परवाना बन जा अपनी आग में खुद जल जाए तू ऐसा परवाना आप सुन रहे रेडियो 90.4 काव्य और गीतों का संगम इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है हम सुनेंगे कुछ नई रचनाएं और नवल वर्मा जी हमारे साथ रंजनी जी जुड़ी हुई है जी रजनी सिंह जी हमारे साथ लाइन पर है हेलो और हम उनका बहुत बहुत तय दिल ऐसी स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में कविता और गीतों का इस सरगम में रंजनी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस रेडियो मधुबन के कार्यक्रम में मैं हृदय धन्यवाद देती हूँ इसके लिए आपको रंजनी जी आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कब से आप इस कविताओं के साथ गजलों के साथ जुड़ी जी सब मैं आपको बताऊँ देखिये साहब वैसे तो मैं बचपन ऐसी काव्य की शौकी रही हूँ लेकिन कविता लिखती भी रही लेकिन हुआ ऐसा अपने परिवार के उसमें मैं इतनी मगन हो गई थी बीच में कि अपनी कविताओं को धरोहर समझ के संजोती रही और फिर बाद में जब मुझे ध्यान आया तो 2000 में मैंने इनको कमबद्ध किया और सबसे पहले अपनी पुस्तक मैंने निकाली थी जोके बया की अच्छा जोके बहार के वाह ये अभी मेरी जो मैं आपको कविता सुनाने जा रही हूँ वो है प्रकृति मेरी प्रकृति पुस्तक ऐसी सुनाइए स्वागत है आपका एक्चुअली मुझे प्रकृति से बहुत प्यार है तो उसी के संबंध में मैंने लिखा है तो सब कुछ जो शीर्षक है ब्रह्मांड धरा सागर तल एक रूप बस प्रकृति पंच इंद्रिय परिपूरित तल मन विचरित बस प्रकृति ज्ञान विमूर आत्मा गुड़ नट नागर बस प्रकृति नर रूप या नारायण ऋणी हुए बस प्रकृति जड़ चेतन कल्याण कृपा करे बस प्रकृति आत्म अंतिम प्रसाद गोद धड़े बस प्रकृति तो ये छोटी सी कविता है इसके अलावा एक और कविता है जी। है आप प्रकृति स्वनिर्मित अपरिभाषित सत्ता वस्त स्वन में मानव कृत्यो काफल यथा योग निज पुण्यों में नतमस्तक संसार प्रकृति की नैसर्गिक गति गानों से अनु जितना भी भेद नहीं प्रकृति निर्मित रागो ऐसी अंतरिक्ष में जीवन शून्य सुख में स्वर्ग धरा जीव जंत से पूर्ण प्रकृति खुशियों से फल फलपूर्ण कर्ण अभिराम अलौकिक दृश्य शिखर पर्वत के खूब निहारे ऊंची चोटी पर विजय श्री का पर्वत रोही हे हारे खूब लुटाती प्रकृति रानी रत्नों हीरो भर पोटली जोहरी सी हो बूज ऐसी पाता मोती भर चोरी जीवन धन पृथ्वी माता ऑक्सीजन अम्बार यहाँ करे परिश्रम वो ही पाता भेदभाव ना आरोप प्रकृति पर हर दवा सुख संपदा वरदान शांति का मुंह मांगा ही मिल सके वाह क्या बात है दन्याद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत ही अच्छी रचना आपने हमारे साथ शेयर किया और अपने बारे में बताइए अब वर्तमान समय आप क्या करते हैं किस पर लिख रहे हैं मैं देखिये मैंने 1982 एटी टू में आ, पब्लिक स्कूल खोला था एक उसका नाम है रजनी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अच्छा तो वो सीबीएसई बी एस ई समय सीनियर सेकेंडरी स्कूल है करीब चौबीस उसमें बच्चे हैं तो ये चल रहा है हमारा इसके अलावा देखिए मैंने फिर बाद में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का एक वो है जिसमें के 12 तक का प्राइवेट एग्जाम बच्चे दे सकते हैं उसको किया था देन एक स्कूल खोला जूनियर सेकेंडरी हाई स्कूल खोला देन अभी 2009 में मैंने एक इंस्टीट्यूट हायर एजुकेशन आर जे इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन नाम से अपने निवास से चौदह किलोमीटर टुवर्ड्स अलीगढ़ होला है तो वो बहुत अच्छा चल रहा है आप में तीन सौ चार सौ बच्चे हैं और बी ए बी कॉम बी बी ए बी सी ए अच्छा अभी बी एस सी होने जा रहा है जी सब अच्छा अच्छा वाह आपका शिक्षा के साथ बहुत जुड़ाव है लगाव है लग रहा है पूरा ही कारोबार मैंने एक महिला सहयोग समिति करके एनजीओ खोला था तो उससे हमारे बहुत सारे काम हुए हैं और अच्छा कर रहे हैं अभी भी हम दहेज रह शादियाँ गरीब महिलाओं को सहायता बच्चों को भी और बुजुर्गों को भी और इसके अलावा अभी भी महिलाओं के विकास के लिए बहुत सारे काम जो हमको समय मिलता है उसमें हम करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ तो इंडिया के कामों में भी हमने बहुत भाग लिया है जैसे कि आपका मेला ढूंढने की प्रथा का जो होता है बच्चों का काफी काम है हमारे जो कि समाज सेवा देनी साहित्य क्षेत्र में कादम्बनी क्लब की मैं संयोजिका हूँ और बहुत सी संस्थाओं की हिंदी से जुड़ी हुई है और साइंस से जुड़ी हुई है उसमें मेरा भागीदारी है देन विदेशों में मैं काफी गयी हूँ अच्छा। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए क्या बात है बहुत बहुत जी सर शुक्रिया आपका और आपने बहुत ही अच्छी बात हमारे साथ शेयर किया और अब आप, आपके जीवन में और भी आगे आप आसमान को छूते रहें यही हमारी शुभकामनाएं है रजनी जी आपका और हम समय समय पर आपको याद करेंगे इस कार्यक्रम में धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद मैं रेडियो मधुबन हाँ, रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट पर आपके ये सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं तो आज इस कार्यक्रम में खास करके डॉक्टर प्रियंका सोनीप्रीत जी को और रजनी सिंह को सुना आपने बहुत ही अच्छी कवियत्री को हमने आज के इस कार्यक्रम में जोड़ा आपके लिए और हम चाहेंगे कि आपका सदा योगदान भी बढ़ता रहे और हमारे साथ है अभी नवल वर्मा जी उनके मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाषाओं का कितना विवाद है संसार में। जी जी जी जी। अलग अलग यानी हर चार सौ किलोमीटर की दूरी पर जी जी जी। भाषाएं अपने आप बदल जाती हैं, जैसे पानी में रंग घुलता है इस तरह भाषाएं भी बदलती जाती बदल जाती हैं। राजस्थान में एक यूपी का आदमी खाना खाने गया तो खाना जब उसको परोस दिया गया और तो परोसने के बाद जब वो खा रहा था अच्छा आधा अच्छा। खाने के बाद पूछते हैं ना की कुछ लाऊ कुछ लाऊ तो उसने अपनी भाषा में छोड़ा लाऊ कही वो वो वो लड़का <laughs> वो लड़का भाग भाग गया। गया पीछे पीछे उसके दौड़ी तो और भी घबरा के और भी तेजी से भागा <laughs> तो आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या हुआ वो <laughs> तो अपने बाप को जाकर के बोलता पापा पापा मैंने आधा खाना खाया ही था कि वो औरत बोलती छुरा लाऊं कहीं <laughs> तो आधा ही खा करके भाग गया तो बहुत बहुत धन्यवाद नवल वर्मा जी आपने इस कार्यक्रम के अंतिम मोड़ को एक मुस्कुराहट से भर दिया और आगे भी हम चाहेंगे कि इस तरह नए रचनाओं के साथ हमारे श्रोताओं को हम जोड़े जाते जाते चंद शब्द और कहना चाहूंगा कि नैतिकता के रास्ते चलकर हम धन वैभव यश पाएंगे ऐसा कुछ संकल्प आज करे हम ऐसा कुछ संकल्प आज करे हम ममता समता मानवता का हर मन में पुष्प खिलाएंगे हम शुद्ध कर्मों के बल पर जीवन श्रेष्ठ बनाएंगे हम जीवन श्रेष्ठ बनाएंगे वाह क्या <laughs> आपकी इन्हीं के ऊपर इन पंक्तियों के ऊपर हम कुर्बान गए क्या बात और आप पे रहे हैं। <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और हमारे श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो को रे मन व तू तो बावरा है तू ही जाने तू क्या सोचता है तू ही जाने तू क्या सोचता है बावरे क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मुद मूंद जो बर से सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद मुण। कैसे मैं चलूँ देख ना सकूँ अंजन रास्ते गूंजसाहे कोई एक तारा एक तारा गूंजसा कोई एक तारा गूंजसा कोई एक तारा एक तारा गूँजसाहा कोई एक तारा एक तारा धीमे बो एक तरा, एक तरा, कोई एक तारा एक तारा धीमे बोल कोई एक तारा गू सा है कोई एक तारा एक तारा गू सा है कोई एक तारा